आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। गीतों का सरगम कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कवि मोहनलाल शर्मा जी जिनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे अध्यात्मिक कलेक्शन है जिसको हम आज के शो में सुनेंगे और मुझे लगता है कि आपको भी बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आप सभी शेर शायरी गज़ल कविता और काव्य के बहुत ही शौकीन हैं इसीलिए आप ये कार्यक्रम सुनते हैं तो चलिए सरगम के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से मोहन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शो में धन्यवाद अच्छा मोहन लाल शर्मा जी बताइए आपको ये कविता करने का शौक़ कब से कैसे हुआ ऐसे यू ही मैं अपने सर्विस जीवन में कविता का शौक जन जन की सेवा के लिए हमारे अंदर आया कि जो बात मैं आप तक सीधे साधे न पहुँचा सकूँ वो काव्य भाव से आप तक तो पहुंचाने का इसलिए हमें थोड़ा सा कविता का शौक तो शेयर करता हूं आपके साथ कि ये वर्तमान समय जो है युग परिवर्तन का चल रहा है समय है आत्मचिंतन का और अनुकूल आचरण का सृष्टि के आदि मध्य यंत का जिसको है ज्ञान नहीं वह आत्मस्वरूप में हो कैसे सत्कर्म की है पहचान नहीं आदि धर्म सनातन को भूली आत्मा किस भांति है अरे बुझा हुआ है आत्मदीप जैसे दीपक बिन बाती है क्या बात है सोचो पहले थे पूज्य स्वयं इस धरती पर कभी हम आत्माएं पूज्य स्वरूप पूज्य स्वरूप में थे जी हाँ तो सोचो पहले थे पूज्य स्वयं अब स्वरूप पूजने को जाते ये हाल विकर्मों के कारण जिससे पति सब बन जाते स्वधर्म से मानो प्यार करो या अपना जीवन उद्धार करो अरे क्या थे क्या हुए हो अब कुछ तो सोच विचार करो क्या बात क्या बात पतित हुई है आत्मा दुखी हुआ है क्यों संसार अरे सोचो सृष्टि का क्या होगा कौन करेगा भवसे पाप जागरूक होना है स्वयं जगे और रोक जगाना चेतन मूर्त है बन जाना अरे त्यागो दुख में भोगी जीवन राजी है बन जाना, से से जगेगा, से जगेगा, गुण का जब होगा विकास तमसी तम खुद भगेगा ज्ञान का जब होगा प्रकाश समय है दिव्य जागरण का समय स्वर्ग अवतरण का साधको सावधान रहना समय है युग परिवर्तन का क्या बहुत ही सुंदर मोहनलाल शर्मा जी जी हाँ सत्युगे आने का समय आ गया खड़ा विनाश हंकार रहा जो योगी है प्राणवान है उसको समय पुकार रहा चूक गए यदि संशय में तो पीछे पछताएंगे अगर जागकर जूझ पड़े तो धन्य धन्य हो जाएंगे बहुत खूब समय है आत्मचिंतन का और अनुकूल आचरण का श्रेय ले ले जो ले पाए और सृष्टि के नूतन सृजन का क्या बात है सृष्टि के, के नूतन सृजन का प्यारे <laughs> भाइयों बहनों आज भगवान को खोजने के लिए आप दर दर भटक रहे हैं अब भगवान क्या कहता है आपके लिए जरा का भाव से सुनिएगा भगवान क्या कहते हैं मैं तो रहता तेरे पास में हूँ अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ मूढ़ मृग तुल्य चारो दिशाओ में तू डूने मुझको जाए तो मैं अरे कोसता कोसता दोष देता मुझे है सदा मुझको यह ना दिया मुझको वह ना दिया अरे श्रेष्ठ सबसे तुझे दे दिया तुझको न आए तो मैं क्या करूं पुनः भगवान इंकित करता है क्या संदेश देता है हैत्मा की आवाज है तेरे यंत कर्ण में भी राजा हुआ कर्ण यह पाप करता हूँ संकेत मैं लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भला तू अमल में न लाए तो मैं क्या मैं क्या <laughs> अगले शब्दों में भगवान ने प्योरिटी की ओर इशारा किया है पवित्रता की ओर इशारा किया है क्या कहा है फूल फल साक मेवा मधुर या हार सब मैंने तुझे हैं दिए और तू तंबाकू अमल मंदमाशा दिखा रो वतन पे लगाए तो मैं क्या करूं <laughs> फिर अगले शब्दों में भगवान ने कहा कि सूरभ सुखकर मनोरम त्रुदिश्यों भरा विश्व सुंदर प्रकाशार्थ हमने किया अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण तो मैं मैं कर? मैंने को दुख धाम हमारे और आपके कर्मों ने बनाया है बहुत ही अच्छा मोहनलाल शर्मा जी मुझे लगता है कि हमें सुख पाना है तो हमें सुखकर्म करना है यस यस, यस यस दुख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमने विकर्म किया विकर्म किया है <laughs> तो अपने कर्मो में हेर कर ले प्राणी तो हो जाएगा हो जाएगा हाँ, कोई दूसरा नहीं करेगा कोई दूसरा नहीं मात्र करेगा केवल एक एक करना है जी कि जी कहीं जी। से देव न आएगी जी जी जी स्वर्ग तो की सृष्टि न सुधरेगी अरे किसी से भीख मांगने पर न अपनी धरती समरेगी स्वयं में देवत् जगाना यह कर्तव्य हमारा है प्यारी धरती स्वर्ग बने बस यही स्वधर्म हमारा है प्यारी धरती स्वर्ग बने बस यही सुधर्म हमारा है तो सभी और सुख होगी भाई साहब सभी और सुख समता होगी और स्वर्ग धरा पर आएगा विश्व गुरु भारत फिर अपना वही सिंहासन पाएगा विश्व गुरु है? भारत फिर <laughs> अपना वही सिंहासन पाएगा जी हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात आपने मोहन लाल शर्मा जी ने हम सभी को बता रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी के समझ में आ गया होगा कि हम सभी को क्या करना है सिर्फ अपने अंदर देवत्व को जगाना है और दूसरों के अंदर भी जगाना है जागो और जगाओ ये अगर सिलसिला हम अपने अंदर जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी दुखी होंगे क्योंकि सुख का राज भी हम खुद हैं दुख का राज भी हम ही हैं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस राज को समझे और उस परमात्मा के साथ योग लगा के रखें तो हम सच्चे रूप में राजयोगी तो बनी जाएंगे और आने वाला समय हमारे लिए एक नई सदी को लेकर आएगा और जिसमें हम सुख शांति का निवास होगा जहां पर सब लोग धरती आंगन सब बहुत ही सुंदर सुखमय होगा और उस जगह में जहाँ पर हम रहेंगे तो लोग दूसरे कहेंगे कि ये तो देवलोक है दे। ये तो देवलोक है तो बहुत ही खूब मोहनलाल शर्मा जी आपसे बात करके बड़ी अच्छी लगता है कि सुनने वाले के दिलो दिमाग में भी एक नई ताजगी छा गई होगी और वो गए होंगे और उनको जगाने के लिए एक और कोशिश हम करेंगे अभी और सुनाएंगे एक और गीत उन सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे तरफ से और आप सुन रहे हैं मोहनलाल शर्मा जी को जो हमारे साथ आज के शो में विराजमान हैं और कुछ तुगबंद आपने उनके सुने आध्यात्मिक तुगबंद जहाँ पर स्वयं का परिवर्तन करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तरीके से अपने शब्दों को हमारे सामने रखा और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के ओ, फिर से वापस एक तरोताज़ा अनुभव के लिए एक और गीत में पेश करूँगा सरगम इस कार्यक्रम में तो लीजिए ये अगला गाना खास आपके लिए कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहेगा और हम आगे और भी सुनेंगे मोहन लाल शर्मा जी को कुछ इसी तरह की बातें आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वर्धमन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो करिलो राम भजन से सी करिलो हरि भजन सी Hi <laughs> आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा जी से काफी अच्छी बातें उनसे हो रही हैं और चलिए इसी के साथ मैं फिर से उनका स्वागत करते हुए आप सभी की तरफ इशारा करता हूं कुछ और दो टुकबंद वो सुनाए ताकि आपके चेहरे पे फिर से रौनक बनी रहे जी इस दुनिया में कृत कर्मो का इस दुनिया में कृत कर्मो का, का क्या बात है इस दुनिया में कृत कर्मो का फल हरगिज माफ नहीं होता अरे जब तक भुगतान करो यह दामन नहीं होता वाह क्या बात है खुद कटकर औरों के लिए खुद कटकर औरों के, के लिए खुद कटकर औरों के लिए मरहम जो सदा लगाते हैं वही आत्मजन ईश्वर के समीप का अनुभव पाते है क्या बात बहुत खूब कर्म फैसला यही प्रभु का कर्म फैसला यही प्रभु का कर्म फैसला यही प्रभु का सच्चा यही विधान है श्रेष्ठ कर्म से भाग्य है बनते होता जग कल्याण है श्रेष्ठ कर्म से भाग्य है बनते होता जग जग्... कल्याण है क्या बात तो जब तक हम श्रेष्ठ कर्म अपने जीवन में नहीं करेंगे हमारा भाग्य नहीं बन सकता हमारा अपना भाग्य हमारे अपने हाथों में है जी जी अपने कर्मो में क्योंकि अकर्मणीय हमें नहीं बनना है जैसा की भगवान ने गीता में भी कहा है कर्म करे फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान अरे जैसे कर्म करेगा वैसे फल देंगे भगवान यह है गीता का ज्ञान बहुत ही खूब बहुत अच्छे शब्द आपने जोड़े हैं मोहनलाल शर्मा जी और जैसे कि आपने बताया कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर तो ये बड़ा कठिन लगता है कि जो कर्म हम करेंगे उसकी इच्छा तो अंदर से आएगी ही लेकिन फिर भी यहाँ पर ही एक अध्यात्म की जरूरत होती है जैसे आपने पहले ही शुरुआत में हमें जोड़ा है उस शब्दों से तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं कि जो कर्म आप करेंगे उसके प्रति आपका आकर्षण और इच्छा बनी रहती है लेकिन इसी चीज को ही यहाँ पर ही काम करना है यहाँ पर ही वर्क करना है तभी हम जाके अपने जीवन में उजाला या प्रकाश या आध्यात्मिक शक्ति को पा सकते हैं बस कर्म करके हमको जो ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है उस ईश्वर को समर्पित करने से वो चीज़ें बन सकती हैं और इच्छा उस प्रभु को पाने की या उसकी याद में रहने की अगर हम बनाए रखें तो मुझे लगता है बाकी सब दुविधाजनक इच्छाएं है जो हैं अपने आप मिट जाएगी और हम वहाँ पर टिके रहेंगे, रहेंगे और मुझे लगता है कि अपने अंदर देवत्व को हम फिर से जगाएंगे और फिर पूरी दुनिया में देवलोक बनाएंगे हम देवलोक बनाएंगे हम बहुत खूब बहुत खूब चलिए आगे बढ़ते हैं मोहनलाल शर्मा जी खुदा उस एहसास का आ, नाम आ, है जो हो सामने पर दिखाई न दे न दे बस उसी चीज को हम आ, आगे देखते हैं उसे देखने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र या ज्ञान रूपी नेत्र को खुला रखेंगे तो हर तरफ उसे पाएंगे और उसके अनुसार काम भी आप करेंगे तो चलिए आगे हम सुनेंगे मोहनलाल शर्मा जी को देखिए बंधुओं अभी जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं वो सोए रहने का समय नहीं है तो अज्ञान नि, निद्रा से सोने वाले उन आत्माओं को एक छोटा सा संदेश रे कुंभकरण जाग जरा कुंभकरण जाग, जाग जरा।, जरा।, जरा क्या बात है <laughs> रे कुंभकरण यग जरा दो युग से सोया आता है तूफान खड़ा घड़िया गिनता तू फिर भी होश न लाता है तेरा जीवन हीरे जैसा था सो है? करके तू मोहताज बना अब जाग सवेरा होने को जीवन को फिर धनवान बना क्या बात है जाग फिर सवेरा होने को, को जीवन, जीवन को, को फिर धनवान बना क्या बात माया की प्याली और न पी माया की प्याली और न पी क्या बात है माया की प्याली और, और न पी अरे मौत गले लगने वाली है युग युग की निद्रा त्याग जरा अब लंका जलने वाला है क्या बात है अब लंका जलने वाली बहुत खूब बहुत खूब तू नयन खोले देख जरा खोल तू देख, देख जरा तू नयन खोल और देख जरा शिव ज्ञान सूर्य उग आया है वह सच्चा मालिक खुद आकर सोने की किरण जगाया है क्या बात बहुत खूब हम ब्रह्मा की संतानें सुखमय संसार बसाएंगी असुर बने मानवता का दैवी श्रृंगार कराएंगी बहुत खूब असुर बने मानवता का देवी, देवी श्रृंगार कराएंगे क्यों ईश्वर किसी के पाप को या पुण्य को धोता नहीं है मोह माया से विवसनर ज्ञान में होता नहीं वाह क्या बात है चंद भी आ जाते हैं जी जी. कि कांपते हाथों से कैसे कौन सा दीपक जलाएं कांपते हाथों से कैसे कौन सा दीपक, दीपक जलाएं हर तरफ मातम मचा, है कैसे, है? तरफ मातब मातब मचा है. है कैसे दिवाली मनाया हर तरफ मातम मचा चाहे कैसे दिवाली मनाया शोक सागर में डूबा आज का संसार है शोक सागर में डूबा आज का संसार है बैर, स्वार्थ अत्याचार की भरमार है बहुत खूब कुटिलताओं ने कलंकित कुटिलताओं ने कलंकित, कलंकित कर दिया है धर्म को कुटिलताओं ने कलंकित कर दिया है धर्म को, को अरे धारणा ही धर्म है भूले सभी स्वर्म को क्या बात है क्या बात सभी है धारणा ही धर्म है भूले सभी को को को अब तो इस संसार को ही चाहे बचाएं। अब तो तो इस इस संसार संसार भगवान भगवान ही ही चाहे चाहे हर तरफ मचा है कैसे हर, तरफ हर तरफ तरफ मातम मातम मचा मचा है है कैसे कैसे दिवाली दिवाली मनाए मनाए बहुत खूब शर्मा जी बहुत ही अच्छा आपने एक सटीक जो दिल की बात फिर से मैंने कहा था आपको कि हमारे दिल की बात उनकी जुबा से निकलेगी बस वही बात है की फिर से उन्होंने हम सभी को वापस जग धोर दिया है ताकि हम जागे और अपने अंदर उस दैवत्व को जगाए।, जगाए ये उनका जो लक्ष्य है वो हमारे सामने सदा रहना चाहिए क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हम अगर अपने लक्ष्य को अपने सामने देखते हैं तो जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं और विकर्मों से बचे रहते हैं सुकर्म की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसीलिए अपने अंदर वो चीजें वो ज्योति वो सामने रखी अपने लक्ष्य को उस खुदा खो और अपने आप को तो जीवन बहुत ही सुंदर आपका होगा जिसकी कल्पना आप करते हैं वो साकार में आप देख पाएंगे जो शब्द हमारे दिल के हैं उसको जीवा जो मोहन शर्मा जी ने दिया है तो चलिए एक और कुछ चंद लाइनें उनकी सुनते हैं अरे नहीं ढूंढता जो ईश्वर को अरे नहीं ढूंढता जो ईश्वर को।, को नहीं ढूंढता जो ईश्वर को।, को सत्य मार्ग अपनाता है उसके पीछे उसी राह पर ईश्वर ही खुद आता है क्या बात है क्या बात चंद और बातें जी कि जो फूलों की सैया को तजकर, कर फूलों की सैया को तजकर, जो कांटों का पथ अपनाता वह मानव ही इस वसुधा पर नरसे नारायण बन जाता क्या बात बहुत खूब, खूब। बहुत खुँग। जो दीपक सा तिल तिल जल कर, जो दीपक सा तिल तिल, तिल जल कर, पथ आदर्शों का दिखलाता हर प्राणी जिसका संबंधी परनारी है जिसकी माता परनारी है, है जिसकी, जिसकी माता मिल जाता जो भी दीन कहीं मिल जाता जो भी दीन कहीं बन जाता सबका बंधु निज वैभव में आसक्ति नहीं खोजे जो अपनी मुक्ति नहीं जो जीवन का बिस्पीकर जो जीवन का बिस्फीकर पीयूस धरा पर बरसाता जग का संताप मिटाने को जो सारे सुख को ठुकराता जग का संताप मिटाने, मिटाने को जो सारे सुख, सुख को ठुकराता फूलों की सैया को तजकर जो कांटों का वो हमानव ही पर मुझे सुनने वाले भी जागे होंगे और अपने हाथ आगे करके तालियों की गड़गड़ाहट भी कर रहे होंगे आपको सुनकर और उनके चेहरे पे एक नई रौनक एक नई मुस्कान आ गई होगी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ मुझे लगता है की हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए लेकिन वक्त की रफ्तार को देखकर और समय सीमा को देखकर कर हम आज्ञा लेने पर मजबूर कर रहा है लेकिन फिर भी जाते जाते चंद लाएने कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को तो सुनते जरूर है वो लोग सुन के आनंद जरूर उठाते हैं लेकिन जीवन में फिर भी वही अंधेरा छाया रहता है तो उनके लिए मैं क्या कहूँ उनके लिए जी जी नहीं कलयुग ये कर युग है यहाँ करनी कमा ले तू वजन पापों का सर पर है उसे कुछ तो घटा ले तू क्या बात है वजन सर पे पापों, पापों का, का है कुछ घटा तो ले, ले तू तो प्रभु मिलन का संगम युग प्रभु मिलन का संगम युग स्वर्ण में अवसर आया है इसीलिए ब्रह्मावत सोने यहां लगाया। क्या बात है क्या बात मुझे लगता है कि आप सभी के दिलो दिमाग में ये बातें हाँ। आ गई होगी हमें क्या करना है कैसे करना है कई बार ऐसे हो जाता है की हम सुन लेते हैं जाग भी जाते हैं लेकिन फिर भी कहते कि उसको जगा के रखना ये भी एक बहुत बड़ा अपने अंदर की ताकत की ज़रूरत होती है सोच समझ की ज़रूरत होती है क्योंकि लोग तो जागरूक हो जाते हैं किसी ने आवाज़ लगाया तो सुन तो जरूर लेते हैं लेकिन उस आवाज़ को कार्य मिलाना ये कोई कोई कर पाता है तभी तो हजारों लोग होते हुए भी किसी किसी को ही हम याद करते हैं किसी किसी को ही हम पहचानते हैं ये इसी के लिए होता है वैसे देखा जाए तो चलिए अब वक्त बहुत हो चुका है और हमें इजाजत दीजिए जाते जाते मैं मोहन लाल शर्मा जी के लिए चंद लाइने सुनाना चाहूंगा मेरे महबूब तो हर वक्त नया है मेरे दोस्त तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं अरे तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं मेरे महबूब के जलवों का नहीं कोई जवाब मेरे महबूब के जलवों का नहीं कोई जवाब दूब सा रंग है और खुद है वो छाव जैसा उसकी पायल में बरसात का मौसम चैक है सर पर रेशम का दुपट्टा है गटा वो जैसे वो जहाँ बर की हसीनों से जुड़ा है मेरे दोस्त तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही वाँ नहीं तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं तो इस तरह की कुछ बातें है। होती हैं कभी अपने दिलो दिमाग को पूरी तरह से इस कायनात के साथ जोड़कर उस प्रभु ईश्वर के साथ एक होकर हमारे सामने शब्दों के जरिए वो सारा नजारा रखता है लेकिन बहुत लोग उसको उस खुशी को देखते हुए आनंद उठाते हुए भी कुछ पल के लिए वो अपने पास रखते हैं और बाकी समय फिर से वो उसी तरह होते हैं जैसे वो होते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसी तरह न होते हुए जो कवि ने आपको दृश्य दिखाया है उसमें खो जाए उस सपने में डूब जाए वक्त कह रहा है कि अभी हमें चलना चाहिए तो जाते जाते मैं अपने मोहन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के शो के लिए और आप सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मध्य 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो